विश्व से स्थिरता शैव नेत्र शिव संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लोक पितामह ब्रह्मा ने सामने अवस्थित परम ईशान को जाना उन लोक पितामह ब्रह्मा ने ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हीं पितृ रूप देव शिव की शरण ग्रहण की ओमकार तत्व का अनुस्मरण और आत्म द्वारा मन का उन्होंने अथर्व के मंत्रों से हाथ जोड़ते हुए उन देव की प्रार्थना की उन ब्रह्मा के द्वारास्तुत किए जाने पर भगवान परमेश्वर शिव को परम प्रीति प्राप्त हुई और वे मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं संदेह तुम मेरे ही समान हो मेरे द्वारा ही पहले संसार की सृष्टि करने के लिए तुम अव्यय को उत्पन्न किया गया था मेरी देह से उत्पन्न तुम मेरी ही आत्मा और आदि हो हे अलख विश्वात्मन वरमानु मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा कमल से उत्पन्न उन बंधुओं ने देवाधिदेव शंकर के इस वचन को सुनकर विष्णु की ओर देखा और उन परम पुरुष विशद्धित संकर को प्रणाम करके उनसे कहा ही भगवन, भूत एवं भविष्य के स्वामी महादेव अंबिका के पति मैं आपको ही पुत्र रूप में अथवा आपके ही समान पुत्र प्राप्त करने के इच्छा करता हूँ महादेव मैं आपकी सुक्ष्म माया द्वारा मोहित कर लिया गया हूँ शिव मैं आपके परम भाव को यथार्थ रूप से नहीं जान सकता हूं देव आप ही भक्तों के माता-पिता भाई तथा मित्र हैं आप प्रसन्न हो मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं और आपकी शरण करता हूं तदनंतर जगत के स्वामी वषब्दज शंकर ने उनके वचन सुनकर पुत्र जनादन विष्णु के और देखकर ब्रह्मा से कहा हे पुत्रक तुम्हारी जैसी इच्छा की है मैं वैसा ही करूंगा अनक तुम्हें ईश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान होगा मेरे द्वारा तुम सभी प्राणियों के प्रथम सिष्टा के रूप में नियुक्त किए गए हो अतः देवेश लोकतामा तुम वैसा ही करो ये नारायण एवं अनंत मेरे ही ये ईशान हरी तुम्हारे योगक क्षेत्र का वहन करने वाले होंगे ऐसा कहकर कर प्रसन्नचित्त परमेश्वर शिव ने हाथों से देव ब्रह्मा का स्पर्श कर हरि विष्णु से कहा हे जगनमूर्ति तुम्हारी भक्ति से मैं तुम पर सर्वथा प्रसन्न हूं वर मानो तत्त्वतः हम दोनों भिन्न नहीं हैं इसके बाद महादेव का वचन सुनकर विश्वमय जदनई विष्णु ने चतुर्मुख ब्रह्मा की ओर देखकर प्रीति वाणी में महादेव से कहा मेरे लिए यही सौभाग्य वर है कि मैं आप परमेश्वर परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं मेरी आप भक्ति हो ऐसा ही हो यह खाकर महादेव ने पुनः से कहा आप सभी कार्यों के करता और मैं आदि देवता हम यह सब कुछ मेरा और आपका ही रूप है इसमें कोई संदेह नहीं है आप चंद्रमा हैं, मैं सूर्य हूं आप रात हैं मैं दिन आप प्रकृति हैं और मैं ही अव्यक्त पुरुष हूं आप ज्ञान रूप हैं और मैं ज्ञाता हूं आप माया रूप हैं और मैं ईश्वर आप विद्यात्मक शक्ति हैं मैं शक्तिमान ईश्वर और नश्कल देव परम स्वरूप नारायण भी नहीं हूँ, ब्रह्मवादी योगी हम दोनों को एक भाव से ही देखते हैं, हे विश्वात्मन, बिना आपका आश्रय ग्रहण किए ये योगी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप देवता असुर तथा मनसों से युक्त इस संतों जगत का पालन करें ऐसा कहकर अपनी माया से संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाले अनादि एवं अनंत शक्ति संपन्न भगवान जन्म विकास एवं बिनास से रहित अपनी अव्यक्त धाम स्थान को चले गए इति श्री कर्मपुराणे खटसा पूर्व विभागे नवमो अध्याय 10 विष्णु द्वारा मधु तथा कैटर का वध नाग कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा सनकाद की सृष्टि ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति रुद्र की अष्ट मूर्तियां आठ नामों तथा आठ पत्नियों का वर्णन रुद्र के द्वारा अनेक रुद्रों की उत्पत्ति तथा पूर्ण वैराग्य ग्रहण करना ब्रह्मा द्वारा रुद्र की स्तुति तथा महात्म्य वर्णन रुद्र द्वारा ब्रह्मा को ज्ञान की प्राप्ति महादेव का त्रिमूर्तित्व और ब्रह्मा द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि श्री कृष्ण ने कहा महेश्वर देव के अपने निवास स्थान पर चले जाने के बाद पितामह ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न उसी विशाल सुंदर कमल पर रहने लगे एक लंबा समय बीतित हो जाने पर अतुल शक्तिशाली मधु तथा कैटभ नामक दो असुर आए जो परस्पर भाई थे देव के भी देव शांतधारी भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न तथा विशाल पर्वत के समान शरीर वाले और महान क्रोध से आविष्ट उन दोनों मधु कैटभ को आया हुआ देखकर अजन्मा विहु दंभ ने नारायण से कहा ये दोनों असुर तीनों लोकों के लिए कंटक हैं आप इन्हें मारें उनके इस वचन को सुनकर प्रभु नारायण ने उन दोनों करने के लिए जष्णु तथा विष्णु नामक दो पुरुषों को आज्ञा दी हे ब्राह्मणों उनकी आज्ञा से विष्णु तथा जष्णु से उन दोनों मधु कैटभ असुरों का महान युद्ध हुआ विष्णु ने कैटभ को जीता और जष्णु ने मधु को जीता तदनंतर स्नेह से आविष्ट मन वाले हरि ने कमल के आसन पर आसीन तथा जगन्नाथ पितामह से मधुर वचन कहा प्रभु मेरे कहने से आप अब इस कमल से नीचे उतरें, तेजू मैं बहुत भारी आपको ढोने में मैं असमर्थ हूं तब विश्वात्मा ब्रह्मा नीचे उतरे तथा चक्रधारण करने वाले विष्णु के देह में प्रविष्ट होकर वैष्णवी नंद्रा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार विष्णु से उनकी एकात्मता हो गई। तब हजारों सिर तथा हजारों नेत्र वाले और संघचक्त तथा गदा धारण करने वाले वे नारायण नाम वाले भुमहा जल में सो गए। उन्होंने बहुत समय तक परमात्मा के अनादि, अनंत आत्मा स्वरूप दोनों संगेक अद्वैत आनंद का अनुभव किया प्रदंतर प्रभात काल होने पर योगात्मा देव चतुर्मुख होकर और वैष्णव भाव का आश्रय ग्रहण कर उसी प्रकार की वैष्णव सृष्टि करने लगे उन देव ने सर्व प्रथम पूर्वजों के भी पूर्वज सनंदन सनक रिभु सनत कुमार तथा सनातन को उत्पन्न किया सुख दुख आदि दंड एवं मोह आसक्त से सर्वथा शून्य एवं परम भाव में स्थित इन सनक आद ऋषियों ने परम तत्त्व को जानकर सिस्टिकार्य में अपने बुद्धि नहीं लगाई उन सनकादि के इस प्रकार के लोग सृष्टि से सर्वथा निर्पेक्ष भाव को देखकर पिताम ब्रुं्हा, परवेश्ठी परमात्मा जनादुन की माया से मोहित हो गए तब जगन मूर्ति पुराणपुरुष जनार्दन में ना भी से उत्पन् अपने पुत्र बंहाा का मोह निष्ट करने के लिए उनसे कहा।